सत्कर्म करके ईश्वर को अर्पण करें, ध्यान करके चंचलता मिटाए, तत्व ज्ञान सुनकर अपने देहध्यास से पार हो जाए और भगवान की प्रीति करते रस पाप कैसा भी व्यक्ति हो अंतरात्मा का रस नहीं आएगा तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा नीरस लोग पान मसाला खाते रस के लिए वो मिल जाए तो छूट जाए अरे ओम ओम नारायण चलो कया करो अनात्मा के साथ आपको मिलाना और उसमें आत्माभिमान करना आ, है। अनात्मा वस्तुओं और शरीर से अपने को मिलाओ मत और उसमें मैं पने का अभिमान करो मत मैं पने की प्रीति प्रभु में करो प्रभु मेरा मैं प्रभु का प्रभु और हम एक ही जाति के हैं जीवात्मा परमात्मा चैतन्य मरने वाले शरीर में अनात्मा में मैं मत करो अष्टदा प्रकृति में सतबुद्धि मत करो और सत को पराया मत समझो प्रभु को पराया मत समझो दूर नहीं समझो दुर्लभ मत समझो अपना समझो पराया नहीं हम्म ओम ओम नारायण चलो ओम शांति शांति